दैनंदिन जीवन में योग चित्त की क्रियाएं और क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्तियां, दूसरी वृत्ति है विपर्य मिथ्या ज्ञान जैसे रस्सी में सांप यह भी दोनों ही तरह का होता है रस्सी में सांप का आभास होते ही हमारा राग द्वेष बढ़ गया यह है क्लिष्ट इसके विपरीत मंदिर में जाते ही हम स्मृति को मूर्ति को भ्रमपूर्वक भगवान कहते हैं लेकिन यह भ्रम कितना अच्छा है पत्थर को शिव समझकर पूजा करते करते वहाँ पर शिव प्रकट हो जाते हैं पंचदशी जैसे वेदांत के शास्त्रों में दो प्रकार के भ्रम कहे गए हैं प्रथम सावंदी भ्रम और दूसरा विसमवादी भ्रम एक कमरा है और उसके छेद में से प्रकाश आ रहा है रास्ते आते व्यक्ति को भ्रम हुआ कि वहाँ मड़ी पड़ी हुई है पास में गया तो अंदर एक दीपक जल रहा था दीपक के प्रकाश को मड़ी समझा और यदि देवयोग से यह प्रकाश मढ़ी का ही हो तो वास्तव में मड़ी ही मिल गई इसे कहते हैं संवादी भ्रम अर्थात जिस भ्रम के बाद पीछे सत्य विद्यमान हो चैतन्य महाप्रभु ने समुद्र को देखा तो यमुना की याद आ गई उनके मन में तो श्री कृष्ण और यमुना का ही विचार चल रहा था गोपियों को भी भ्रम होता था ऐसा भ्रम हो तो हम सीधे भगवान के पास चले जाएं, क्योंकि ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है रास्ते में एक ठूठ खड़ा है चोर ने देखा तो लगा कि पुलिस खड़ा है पुलिस ने देखा तो लगा हो चोर खड़ा है भक्त ने देखा तो लगा भगवान खड़े हैं ठूठ ने भगवान का स्मरण करा दिया यह अक्लिष्ट विपर्य है क्लिष्ट विपर्यय को तो बहुत से दृष्टांत है पानी का आभास हुआ पास जाकर देखा तो रेगिस्तान है महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे मन की वृत्ति ऐसी होनी चाहिए जैसे हम जो भी वस्तु देखें उसमें भ्रम भी हो तो भगवान का भ्रम हो शुभ भ्रम हो जिससे हमारी अविद्या दूर हो तीसरा है विकल्प कल्पना कहा गया है शब्द ज्ञानानुपाति वस्तुशून्यों विकल्प अर्थात शब्द से उत्पन्न लेकिन उसके पीछे वस्तु नहीं है यह कल्पना कहलाती है जब आप उपन्यास पढ़ते हैं तो आपके मन में चित्त बनता जाता है अगर आप रामायण महाभारत पढ़ रहे हैं तो आपके मन में भी वैसा ही चित्र बनता चला जाएगा सारी की सारी लीला आपके मन में आती चली जाएगी यह पूर्ण रूप से कल्पना है इसमें देश और काल का कोई संबंध नहीं है कल्पना में वृंदावन चले जाए आपके मन में से की लीला आएगी लेकिन इन कल्पनाओं के आप आपके मन का राग द्वेष अभिनिवेश कम होगा स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि क्लिष्ट कल्पनाएं उतनी ही बुरी है जितना बुरा कर्म करना है अक्लिष्ट कल्पना करके हम जीवन को सार्थक बना सकते हैं अपने इष्ट के साथ कल्पना में रहता रहना भी शुभ ही है इसे लीला चिंतन कहते हैं ध्यान भी एक प्रकार की कल्पना ही है चतुर्थ है विद्या यह भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो प्रकार की होती है स्वप्न सहित और स्वप्न रहित निद्रा स्वप्न भी दो तरह के होते हैं क्लिष्ट और अक्लिष्ट स्वप्न रहित होने का भी एक तरीका है सोने से पहले अशुभ या पाप पुनः चिंतन न करके भगवान का जप करके सोए या भजन की कैसेट सुनकर सोए आप देखेंगे कि कैसेट समान होने के बाद भी आपके मन में भजन सवेरे उठने तक चल रहे हैं क्योंकि अचेतन मन में यह निरंतर चलता रहता है सही नींद होना भी पुण्यों से मिलता है इस तरह से इस निद्रा को भी क्लिष्ट या अक्लिष्ट बना सकते हैं पाँचवीं वृत्ति है स्मृति हमारे जीवन में बहुत सी गलतियां हो जाती हैं कहते हैं एक दूसरे आदमी का भी भविष्य अच्छा हो सकता है आप गुजरी बुरी बातों का भी ना करें उसे पूर्ण रूप से भूत भूल जाएं आप शुभ चिंतन करें कहा गया है पूर्वकृता नाम द्रता चिंतनम सर्वतोभावेन परिवर्जनीयम आप कहेंगे कि इसका प्रायश्चित होना चाहिए यदि आप उसका स्मरण नहीं करते हैं तो प्रायश्चित्व भी आवश्यक नहीं है एक बार ईसा मसीह के पास एक महिला को गांव के लोग लेकर गए उन्होंने कहा कि यह पापनी है ऐसे लोगों के लिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि पत्थर से मारो आप क्या कहते हैं इस पर ईसा मसीह ने पुराने शास्त्रों का खंडन न करते हुए कहा कि वे ही लोग इसको पत्थर मारे जिसने कोई पाप नहीं किया हो यह बात सुनकर एक एक का सभी लोग खिसक गए बुजुर्ग तो सबसे पहले निकले हम जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं हमारी पाप की गठरी बढ़ती चली जाती है अधिक ऐसा नहीं होना चाहिए जब सभी चले गए और महिला खड़ी रही तो उन्होंने महिला को कहा कि तुम भी चली जाओ सभी ने माफ कर तो दिया है मैं भी तुम्हें माफ करता हूँ किंतु ऐसा दोबारा मत करना और जो क्रिया है उसका विचार भी मन में मत लाना इसीलिए प्रायश्चित भी आवश्यक नहीं है यदि हम अतीत का बुरा पूर्ण रूप से भूल जाए श्री राम कहते हैं कि पापी पापी कहते कहते हमें पापी हो जाते हैं हम पापी हो जाते हैं इसलिए स्मरण करना हो तो शुभ वृत्तियों का करें पहले कृष्ण वृत्तियों को दूर करें चित्त चित्तवृत्ति निरोध बहुत दूर की बात है